ज्ञान योग की प्रणाली 736 मनुष्य स्वयं को पहचानने से ही भगवान को पहचान सकता है मैं कौन है हाथ पैर रक्त मांस इनमें से मैं कौन है इस तरह भली भांति विचार करने पर दिखाई देता है कि मैं नाम की कोई वस्तु है ही नहीं जिस प्रकार प्याज का छिलका अलग करते जाओ तो छिलका ही छिलका निकलता जाता है सार भाग कुछ मिलता ही नहीं उसी प्रकार विचार करने पर मैंपन के नाम से कुछ भी नहीं मिलता अंत में जो बसता है वही आत्मा या चैतन्य है मैं मेरा के दूर हो जाने पर भगवत दर्शन होते हैं सात तो सौ सैंतीस जब तक भगवान वहाँ वहाँ अर्थात दूर या बाहर है तब तक अज्ञान है जब वे यहाँ यहाँ अर्थात अंतर में है तभी ज्ञान है सात सौ अड़तीस श्री राम अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा करते जिसके लिए भगवान यहाँ अर्थात हृदय में है उसके लिए वहाँ अर्थात बाहर भी है जिसके लिए वे यहाँ नहीं हैं उसके लिए वहाँ भी नहीं है जो उन्हें अपने हृदय मंदिर में देखता है वह उन्हें जगत मंदिर में भी देखता है सात एक आदमी आधी रात को उठा और तमाकू पीने की इच्छा से टिकिया सुलगाने के लिए पड़ोसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा घर में सभी लोग सो गए थे काफ़ी देर बाद एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और पूछा क्यों जी क्या बात है इस आदमी ने कहा तमाकू पीना है कि क्या सुलगाने के लिए थोड़ी अंगार चाहिए थी तब पड़ोसी ने कहा तुम भी बड़े अजीब हो अंगार के लिए आधी रात को इतनी तकलीफ उठाकर तुम यहाँ आए इतना दरवाज़ा खटखटाया पर तुम्हारे तो हाथी में लालटेन जल रही है मनुष्य जो पाना चाहता है वह उसके पास ही है फिर भी वह उसके लिए नाना जगह भटकता फिरता है 740 विचार दो प्रकार का होता है अनुलोम और विलोम अनुलोम मार्ग से विचार करते हुए मनुष्य सृष्टि से सृष्टिकर्ता में कार्य से कारण में जा पहुंचता है फिर विलोम मार्ग से विचार शुरू होता है ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य देखता है कि सृष्टि के सभी क्रियाकलापों में सर्वत्र वे ही प्रकाशित हैं एक है विश्लेषणात्मक और दूसरा संश्लेषणात्मक नेति नेति और इति इति। पहला मानो केले के स्तंभ के खोलों को निकालते निकालते माझे तक आ पहुंचना है और दूसरा माझे पर एक के बाद एक खोल की परतें चढ़ाते हुए स्तंभ तक आना 741 ज्ञान एकत्व की ओर ले जाता है अज्ञान नानात्व की ओर 742 सौ बयालीस श्री रामकृष्ण के एक युवक भक्त एक समय वेदांत शास्त्रों के अध्ययन में अत्यधिक निमग्न हो गए थे एक दिन उनसे भेंट होने पर श्री रामकृष्ण देव ने कहा क्यों तो जी सुना कि तुम आजकल खूब वेदांत विचार में लगे हो बहुत अच्छा परंतु सब विचार का उद्देश्य तो केवल यही है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सिद्धांत पर पहुंचना या और कुछ है युवक भक्त ने श्री रामकृष्ण के इस कथन का समर्थन किया उनके इन शब्दों ने मनो वेदांत पर एक अभिनव प्रकाश डाला सुनकर भक्त का मन विस्मय से भर गया उन्होंने विचार किया सचमुच हृदय में केवल इतनी ही धारणा हो गई तो संपूर्ण वेदांत का ही ज्ञान हो गया श्री रामकृष्ण कहने लगे श्रवण मनन निधिध्यासन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इस सत्य को पहले सुना फिर मनन यानी विचार करते हुए उसे मन में दृढ़ किया इसके बाद निधिध्यासन अर्थात मिथ्या वस्तु जगत का त्याग कर सब वस्तु ब्रह्म के ध्यान में मन को निमग्न किया यही वेदांत साधना का क्रम है परंतु इसके विपरीत अगर इस सत्य को सुना समझा पर मिथ्या वस्तु को त्यागने का प्रयत्न नहीं किया तो इससे क्या फायदा इस प्रकार का ज्ञान तो संसार असत्य लोगों के ज्ञान की तरह है ऐसे ज्ञान से वस्तुलाभ नहीं होता पक्की धारणा चाहिए त्याग चाहिए तभी तो होगा नहीं तो मुँह से तो कह रहे हो काटा नहीं है पर हाथ लगाते ही काटा चुभता है और उफ कर उठते हो मुंह से तो कह रहे हो जगत है ही नहीं असत है एकमात्र ब्रह्म ही है आदि परंतु जैसे ही जगत के रूप प्रसादी भोग विषय सामने आते हैं कि उन्हें सत्य मानकर बंधन में पड़ जाते हो पंचवटी में एक बार एक साधु आया था वह लोगों के सामने खूब वेदांत चर्चा करता एक दिन सुना कि किसी औरत के साथ उसका कुछ अनैतिक संबंध हुआ है फिर सोच के लिए उस ओर जाते समय देखा कि वह बैठा हुआ है मैंने कहा क्यों जी तुम इतनी वेदांत की बातें करते हो पर यह सब क्या हो रहा है वह बोला उसमें क्या है मैं तुम्हें समझाए देता हूँ इसमें कोई दोस्त नहीं है संसार जब तीन काल में झूठ ही है तब क्या केवल यही बात सच होगी यह भी झूठ ही है सुनकर मैं जुड़ बोला तेरे ऐसे वेदांत ज्ञान पर मैं थूक दूँ यह सब संसारी विषयाशक्त लोगों का ज्ञान है इसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता